संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व श्री कृष्ण भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिम्भक वे मारे जा चुके साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया अब जरासंध के नाश का समय आ पहुँचा है आमने सामने की लड़ाई में देवदानों सभी के लिए उसको हराना कठिन है इसलिए उससे युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए जैसे तीन अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरा संध का वध सज सकता है जब एकांत में हम तीनों से उनकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक हैं यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं मुझ पर विश्वास करते हैं तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए मैं सब काम बना दूँगा वैशम जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे उनकी ओर देखकर कर ने कहा श्री कृष्ण ऊफ ऐसी बात न कहिए आप हमारे स्वामी हैं हम आपके आश्रित हैं सेवक हैं आपकी वाणी आपका एक एक अक्षर सत्य है आप जिसके पक्ष में हैं उसकी विजय निश्चित है आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ जरा संध का वध कैदी राजाओं का छुटकारा रास्तु यज्ञ की समाप्ति सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया स्वामी आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है आप दोनों के साथ भीम सब कुछ कर सकता है आप नीति निपुण हैं आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे अर्जुन आपका भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे नीति जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी वैशंपान जी कहते हैं जन्मेजय जय युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण भीम और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े पद्म कालकूट गंडकी महाशोड़ सदानिर गंगा चरम चरमवती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुँचे उस समय वे लोग बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथ पर पहुँच गए उस पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे गांवों के लिए तो वह मुख्य क्षेत्र था वहाँ से मगधराज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी तदनंतर मगधपुरी में प्रवेश किया इन दिनों वह बड़े असगुन हो रहे थे ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदिक्षणा करवाई स्वयं मगधराज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया इधर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासन से बाह युद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे उनके विशाल वक्षस्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे उन्होंने क्रमशः जन एवं सुरक्षित तीन ड्योढ़ियाँ पार की निनिशंक भाव से जरासंत के पास पहुंच गए जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्घपाद मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया जन्मेजय श्री कृष्ण आदि के वेश में उनके आचरण का कोई मेल नहीं था इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा ब्राह्मणों मैं जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते आप लोग बताइए कौन है आपके कपड़े लाल हैं शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग दी है आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रतंक्षा का निशान स्पष्ट झलक रहा है आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए निर्भयता पूर्वक वेश बदल कर और बुर्ज को तोड़ कर आने का कारण क्या है आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है अस्तु जो कुछ भी हो आपके आगमन का प्रयोजन क्या है जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा राजन हम स्नातक ब्राह्मण हैं यह तो आपकी समझ की बात है स्नातक का वेश तो ब्राह्मण छत्री और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है छत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख लें धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं हमने जो कुछ किया है सब सुसंगत है जरासन ने कहा मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है यह ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ प्रजा का अपकार नहीं करता फिर मुझे शत्रु मानने का कारण कहें आप उन्माद वस्तु तो ऐसा नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन तुमने छत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है क्या यह क्रूर कर्म अपराधी अपराध नहीं है तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो किंतु बात यही है हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम छत्रीय जाति का नाश करना चाहते हो हम जाति के अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं तुम जो इस घमन में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा छत्री नहीं है यह तुम्हारा भय है इस विशाल पृथ्वी के वक्षस्थल पर तुमसे भी अधिक वीर हैं हमारे लिए तुम्हारा यह घमंड असह्य है अपने बराबर वालों के सामने यह घमंड छोड़ दो अन्यथा तुम्हें पुत्र मं, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है हम ब्राह्मण नहीं हैं मैं हूं वसुदेव का पुत्र कृष्ण ये दोनों है पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो जरासन ने कहा वासुदेव मैं किसी भी राजा की बिना जीते नहीं लाया हूं। तनिक दिखाओ तो सही वह कौन है जिसे मैंने जीता ना हो जो मेरा सामना कर सकता हो क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? या नहीं हो सकता तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूं। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग यह कहकर जरासन ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी भगवान श्री कृष्ण देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया